चंद्र की गए पवन सुतु मानी गए आयु सब संत दो आसन के अक्ष के बाद समि मिली वै देई चरण लागू हर्ष अति दे अशीष बूझ कुशलाता को ही अचल तुम्हारे यही वाता तो खबर गुपत मुख कमल दिलोक दिलो मंगल जान नयन जल रोक रो कनक थार आरती उतारें बार बार प्रभु कात निहार नाना भांति निछावर करही, करही। परमानंद हर सुर भरही कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहीं शवती कृपा सिंदूरण बीरई सदी विचारति दारा चवन भांति लंका पति मारा पति सुकुमार जुगुल मिर्दारे शर सुभट मां बल भारे लक्ष्मण यु सीता सहित प्रभु बिलोकती मातृ परमा आनंद मगन मन पुन पुन पुल कित गात गात श्या रामचंद्र की गये पवन सुत हनुमान की गयन तो की गये <स्थाथ> विस्मरण करें कि भगवान नगर के बाहर से सब से मिलते हुए नगर के अंदर आ गए राजभवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो समय समय से योद्यावासियों से मिलने के बाद फिर माताओं से मिले लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिले इसके बाद आप बताते हैं कि देखो सीता जी भी जो सब सासुओं हैं कौशल्यादी उनसे मिलती है उनके मिलने का वर्णन करते हैं और विशेष रूप से यहाँ सामने हैं और उनके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे है, इसका हैं इसका वर्णन करते है ऐसे शासन सबने मिली बैदे ही सीता जी ने सभी सासुओं से मिली चरण लाज हरस्वत उन सबके चरण में उन्होंने प्रणाम किया और बहुत प्रसन्न हुए सीता जी जब वो स्मरण है पहले से उनके व्यवहार में चरित्र में ये है कि वो वो की सेवा करना चाहती है जब जा में जाने लगी तब उन्होंने ये भाव कहा कि सासुओं हम इस समय अवसर था उनकी सबकी माताओं की सेवा करने का उस तो समय बन जाना पड़ रहा है चित्रकूट में जब भी सब पहुंची माताएं तब सीता उनको नाना रूप धारण करके अनेक रूप धारण करके तो सब माताओं की सेवा उनके उनके जहाँ ठहरी हुई थी सबको उन्होंने की अब वही सब माताएं यहां पर मिली हैं तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता है अब ये लगता है की हम प्रणाम करेंगी उनकी सेवा करेंगी ये सब भाव उनके मन में आ रही सेवा भाव और ये सबसे मिली पैदे से ये भी पता चलता है कि सीता जी जो है वो सभी माताओं से जैसे भगवान राम अनेक रूप धारण करके सबसे मिले ऐसे सीता जी भी अनेक रूप धारण करके माताओं से एक साथ मिली और उनको सबसे प्रणाम किया माताओं ने भी क्या किया तो उनको प्रणाम किया सीता जी को तो उन्होंने आशीर्वाद दिए सबने आशीर्वाद क्या दिया कि हो चलो तुम्हारे युवाता आज ये सबसे आशीर्वाद सबसे आशीर्वाद सीताजी के लिए है तो ये कहते है तुम्हारा युवा चलो ये सीता जी को आशीर्वाद जब माताओं का और फिर उनसे आशीर्वाद देकर के उनसे कुशल भी पूछती है बुझ कुशला कुशल भी पूछे उनसे तो ये माताएं बड़ी है सीताजी छोटी हैं इसलिए माताएं जो उनसे कुशल समाचार पूछती हैं अब कुशल का उत्तर माताओं सीता जी ने मान लो कहा भी हो सब बातें नहीं कही जाती जैसे भगवान राम ने वशिष्ठ जी से कहा कि आपकी कृपा से सब कुशल ही है इस प्रकार से माताओं में सीता जी ने भी माताओं से हो सकता है कहा हो लेकिन इसका उल्लेख नहीं है नहीं है तो इसका उत्तर बूझ कुशलाता कुशल बूझी तो उसका जो है मौखिक रूप से ये उत्तर हो गया कि कुशल सब कुशल है ये बोल दिया वहां पर और सब गुर्जन लोग हैं बहुत लोग हैं तो सीता जी वहां पर बोलती नहीं है तो बोलने का भी ये विधान है कि ये, है, ये है। जैसे बहू हैं, बधू वहाँ की सीता जी तो उस धर्म का अपना लगाते हैं सब लोगों बड़े लोगों के साथ में वो बोलती नहीं चुप रहती है इसलिए चुप रहकर करके उन्होंने अपना देली आद की कुशल से समझाई है तो, तो उनका सील संकोच उसका भी निर्वाह हुआ सब लोगों के सामने वो तो वो करमल बिलो कहीं अब जितनी माताएं हैं सब भगवान श्री राम जी के मुख कमल की तरफ देख रहे हैं और मंगल जान जैन नैन जलरो कहीं और तो सबके नेत्रों में प्रेमाश आ रहे हैं और लेकिन वो जानती हूँ कि समय अश्रम नहीं आने चाहिए नहीं तो कोई देखेगा तो कहेगा कि देखो उनको दुख हो रहा है क्या जो हंसुधार है तो इसलिए उसको रोक करके आंसुओं को रोक रही है बरबस उनको रोकने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन अशुर जो प्रेम के कारण से आ रहे हैं प्रेमाश्र कहलाते हैं प्रसन्नता से है। प्रेम के कारण से भी असुआ हैं उस अशुओं इनके सबके नित्र में आ रहे हैं माता ऐसा उनको देख भगवान राम और कनक थारे आरती उतारे ही पहले कह कि जो सोने के थालो मंगल सामग्री लेकर के आई है तो उनमें आरती का सामान है तो ये सब जने भगवान श्री राम जी की सीता जी की उनकी सब आरती करते हैं कनक थारे आरती उतारे ही और बार बार प्रभु जात निहारे ही और बार बार भगवान श्री राम जी के सुंदर शरीर की तरफ देखते है भगवान का शरीर है अन्य लोगों के शरीरों से भिन्न प्रकार का है माने चिन्हमय शरीर इनका है भगवान का जो वो सचिदानंद स्वरूप भगवान है तो वही परम तत्व जो परमात्म तत्व तो है वही धनीभुत हुआ मानवा का शरीर धारण किए है तो प्रकाशित हुआ चमचमाता हुआ तेजो सौंदर्य सौंद निधान ऐसा भगवान का शरीर है तो वो परमस्थ सबकी दृष्टि आकर्षित कर लेता है तो सब बार बार उनके शरीर की तरफ देखते है दृष्टि यदि थोड़ी बहुत दर्द हटती है तो फिर भगवान की तरफ जाती है और के शरीर की तरफ दृष्टि पहुंचती है तो वहीं टिक जाती है उन्हीं देखते रहते हैं तो ये स्वाभाविक बात है ये सब अपने भगवान के सौंदर्य के कारण से उनके इतने आकर्ष है कि बार बार उनके शरीर की तरफ देखते है नाना भात निछावर कर ही और फिर निछावर भी हो रही है उस तो समय भगवान की आरती आरती बार निावर और परमानंद हर्षर और सबको बड़ा आनंद है परमानंद हर्ष है सबको हृदय में अब आनंद भी है हर्ष भी है तो ऐसा ये है की मानो बहुत प्रसन्नता के कारण से जो स्वामी ने कह दिया परमानंद तो है ही है और बड़ी हर्षित भी है उनके भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके तो परमानंद को प्राप्त हो रही हैं और भगवान इतने दिन जो दुख था वो तो विषाद समाप्त हो गया इसलिए विषाद के समाप्त होने से हर्ष हुए है <coughs> तो हर्ष और विषाद ये तो सापेक्ष है माना हर्ष इस बात की सूचना करता है कि तो विषाद मिट गया है अब किसी को दुख नहीं है इसलिए हर्ष है और परमानंद है जिनमें परमात्मा का दिव्य आनंद इनके अंदर उत्पन्न हो गया है उसकी भी सूचना है वो प्राप्त हो रहा है इनको तो जैसे नाना भांति निछावर करें सब निछावर करते हुए सब आनंद को प्राप्त हो रहे हैं कौशल्या कौशल्याण रघु बीर चित्र अब देखो कौशल्या माँ की विशेषता कहते हैं कि वो भगवान श्री राम जी को तो बार बार देखते हैं कृपा सिंधु रणधीर है, है उनके मन में आता है देखो ये तो बड़े ही कृपा सिंधु है हैं रणधीर सोच करके आते है तो की देखो इन्होंने युद्ध में रावण जैसे बड़े वीर रावण का उन्होंने बदल दिया है तो बड़े ही शक्तिशाली है रणधीर है जो रण में युद्ध में भागे नहीं धैर्य उर्जि का रहे शत्रु का संहार करे तो फिर रणभीर है एक तो वीर एक बात है भीर भी यह है कि सास रखे उत्साह तो के साथ युद्ध करे और भीड़ ये है कि वो भागे नहीं घबराए नहीं जाकुल न हो लक्ष्मण जी को शक्ति इत्यादि लगी तो भी उसको सब सबको सहन किया सीता जी का हरण हो गया तो भी धैर्य धारण के सबने सब धैर्य धारण करना और अपने कर्तव्य में लगे रहना धैर्य कर सूचक है तो ये रणधीर करके भगवान का तो स्मरण करते हैं श्रीलंका जैसे का रावण का पद करके आए हैं इसलिए रणधीर करके स्मरण करते हैं लंका, लंका के ऊपर विजय प्राप्त की अब इतनी लंका की संपत्ति उन्होंने प्राप्त की लेकिन जो तो भी लंका छोड़ के चले आए हैं अयोध्या अयोध्यावासियों के लिए और माताओं के प्रेम होने के कारण से भरत जी पर प्रेम होने के कारण से, से तो ये भगवान की कृपा है इसलिए कृपा संभव नहीं होगा भगवान ने जो है लंका की संपत्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो बौद्ध बड़ी संकट को मारा है तो सारी सम्पत्तियां उनको मिल गई है अगर संपत्ति का अधिकार उसके ऊपर प्राप्त करें उसका शुभ प्राप्त करें वो सब सब उसकी तरफ तरह स्वाभाव और ये सब जितने की भरतादि प्रियजन तो हैं उनके ऊपर कृपा करना उनका मुख्य भाव अन्य देवताओं से भगवान यहां से आ गए हैं यही भी कह सीआई सोचते हैं तो बार बार भगवान श्री राम जी के सुंदर शरीर की तरफ वो बार बार देखते हैं चित्रवृत के मायने ये है कि सावधानी पूर्वक देखना बार बार जो था था। तो तो है खूब अच्छी तरह सुनकर चलिए अब उनके मन में ये भी भाव आता है कि देखो शरीर को देखने से तो बड़ा कोमल लगता है शरीर आगे भी ये भाव व्यक्त करते हैं वो जो देखने से शरीर ऐसा लगता है कि बड़ा ही कोमल है इनका सुकुमार है लेकिन इन्होंने रावण जैसे वीर को मारा है युद्ध में बड़े रणधीर रहे तो ये सब जो विरोधी बातों के स्वयं से होंगे शरीर की कोमलता और युद्ध में कठोरता ये दोनों एक साथ साथ इनमें कैसे गर्दाव हुआ तो ये सब बार विचार करते हैं तो जो विचार के बारह ही बारा कमल भ्रांति लंका पति मारा अरे लंका तक को तो ब्राह्मण को तो कैसे मारा ये बार बार विचार करते हैं मैं उनको तो आश्चर्य होता है कि ये लंका पति अब रावण राहण नहीं कहते लंका पति कहते हैं लंका में जो निशाचर बात करते हैं जो उनको अपने ग्रंथों के अनुसार ये है की कल्प में जो निशाचर पति होता है सभी निशाचरों से शक्तिशाली होता है किसी को वहाँ बात करने के लिए औसत प्राप्त होता है वही लंका में रह पाता तो लंका में रहने वाला रावण जो है निशाचर पति साब बड़ा शक्तिशाली तीनों लोगों की प्रतिशत यह प्राप्त करे ऐसा लंदा का जो है उसको भी उन्होंने मार दिया कैसे इसको मार दिया लंदा ऐसे दुर्ग ऐसा भयंकर जो है वहां पर किला रहने वाला रामन, इसके उन्होंने कैसे विजय की कैसे उसको मारा ये उनके आश्चर्य होता है इसको आश्रय का देख करके उनके शरीर को देखते हैं जब वो उनके सुंदर को मन शरीर को देखते हैं तब उनको ये लगता है इसलिए कहते हैं कि अंत शुक्र महाराज मेरे बारे ये जो है ये हमारे क्षेत्र जो है ये दोनों के लिए राम और लक्ष्मण दोनों के लिए विचार करते हैं बड़े विश्व कुमार जुगल मने दोनों ये दोनों ही राम लक्ष्मण दोनों ही बड़े विश्व कुमार हैं बारे बारे मने बिल्कुल बालक है अभी छोटे हैं ये बहुत राम जैसे करते शत्र शक्तशाली ऐसे नहीं है निश्चर्य महाबल भारती और उसका विरोधी निशासर है बड़े ही शक्तिशाली है महाबलवान है भारी भारी है, है। भी पर्वताकार शरीर जिनके बड़े बड़े विशाल शरीर वाले राम निशाचर हैं इनको भी भगवान ने उनसे मारा है तो आज ये तो ये परमात्म की परमार्थ शक्ति ऐसा ही है लड़का ये है कि जैसे जगत में बड़ी शक्ति है लगता है ऐसे है कि जैसे ये प्रकृति शक्तियाँ बड़ी शक्तिशाली है लेकिन दर्शन में परमात्मा इन सबका अधिस्थान और सर्वशक्तिमान तो, सर्व तो परमात्मा ही परमात्मा सूक्ष्मां तो सूक्ष्म तो है किंतु तो सर्वशक्तिमान है और अनेक सही तो शक्तियाँ भाषित होती है तो वो परमात्मा की शक्तियाँ ही प्रकारांतर रूप से भाषित होती हैं अन्यत्र कमी कोई शक्ति है नहीं जो शक्तियां प्रदेश की भी हैं वो तो परमात्मा की भी शक्तियां परमात्मा सर इसलिए परमात्मा सर्वशक्ति मान है, है परमात्मा में ये जो देव विरोधी बातें लगती हैं परमात्मा एक सूक्ष्मा के सूक्ष्म तो और सर्वशक्ति माँ दोनों बातें एक साथ ऐसा लगता है जो स्थल है उसमें ज्यादा शक्ति तो जगत स्थल है ये सत्यशाली लगता है बुद्धि को लेकिन बार बार सित में धारण करें है अभ्यास करें परमात्मा सूक्ष्मांति सूक्ष्म सारी शक्ति उसी में मिलते हो क्योंकि परमात्मा अपनी सत्ता से विद्यमान है तो जिसकी सत्ता अपने आप से वो शक्तिमान होगा कि जिसकी भी सत्ता दूसरे के ऊपर निर्भर होगा वो शक्तिमान होगा तो समस्त जगत समस्त जीव प्राणी इस तो परमात्मा के निर्भर है अपनी सत्ता के निर्भर है अपनी चेतना के लिए निर्भर है अपने नाम रूप आदि जितने के विकार है नाना रूप वो सब शक्तियां जितनी है उन तो सब के लिए परमात्मा के ऊपर ही है अपने आप से उनकी न कोई शक्ति है और न कोई उनका अस्तित्व है इसलिए परमात्मा में एक है सूक्ष्मा से सूक्ष्म परमात्मा और दूसरे सर्वशक्तिमान परमात्मा ऐसे लेकर इसलिए उनको ये दोनों बातें भगवान राम में लगती हैं कि कहां पर तो भगवान ये सुकुमार मेरे जुबिल दोनों राजकुमार इस प्रकार के और इसकी बिकरी दूसरी ओर ये ये निश्चर ये निश्चर्य सुभद्र निश्चर्य सुभद्रे बड़े पीर है ये और वहां पर शक्ति बहुत अधिक है हारे मन बड़े बड़े भी बहुत है और भगवान राम इसके ऊपर भारे भारी भी नहीं है ये महाफल ऐसा दिखाई देता कोमल तो शरीर उनके है इतना गलवान भी नहीं है सुबह इतने भीड़ भी इतने नहीं इतने का लोग ऐसे करके उनके लगता है दोनों विरोधी आते लगते लक्ष्मण है सीता सरित प्रबंध विरोम अब सीता जी तहसील वो सीता जी को भी देखती है लक्ष्मण जी को भी देखती है और भगवान राम को भी देखती है तीनों आये नरेन्द्र इनके चौदह वर्ष के बाद में तो कसा तो जी पार बार उनके सब कभी भगवान तो राम की ओर देखते हैं कभी सीता जी की ओर देखते है कभी लक्ष्मण जी की ओर देखते बार बार उनकी दृष्टि होनी प्रत है तो बहुत दिन देखने के बाद में बार बार देखने की इच्छा जैसे होती है हो तैसे तो बार बार उनके देखते हैं लक्ष्मण सीता शहीद प्रबंध जिले कटिमात और मदन मन और मन में उनके परम आनंद उठाये हुए प्रसन्नता के साथ देख रहे हैं और को तो शरीर बार बार फुल्कित हो रहा है रोमांचित हो रहा है शरीर हमें अपने हृदय में आनंद का उद्भव तो तो तो हो रहा है शरीर रोमांचित हो रहा है भगवान के बार बार देख रहे हैं अब युद्ध प्रसंगों में सब अयोध्या वास में हो चाहे भरत जी हों चाहे माता हों ये सबके सब भगवान श्री राम जी को जब प्राप्त करते हैं उनके दर्शन प्राप्त होते हैं सबके परमानंद प्राप्त होता है जैसे पहले भी है कि नाना महात्म सागर जनहनी परमानंद हर सुमन धर ऐसे परमानंद मदन मुनि परमानंद बार बार में क्या कहते हैं ये परमानंद परमात्मा का है, जब परमात्मा प्राप्त होता है तभी ये प्राप्त होता है ऐसे भगवान राम का जब अवतार हुआ अयोध्या में जन्म लिया उन्होंने तब जो है सब सर्वत्र परमानंद वहाँ भी परमानंद की बात करते हैं महाराज सुख को भी परमानंद की प्राप्त तो होती है तो भगवान का भगवान परमानंद परमात्मा ही परमानंद और कभी जगत में परमानंद थोड़े जगत में ज़ुण ज़ुण तो यथ किंचित सिख धाम किसी भाषित होने वाला है यथात्म तो सिर्फ जगत तो में कभी कोई है ही नहीं एकमात्र जो है परमात्मा में आनंद है यही आनंद श्री परमात्मा है श्री परमानंद परमात्मा ही इसलिए परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके परमानंद की प्राप्ति होती इसको सूचित करते रहते हैं साक्ष का एक उद्देश्य यह भी है कि बार बार उस बात को दोहराते हैं जिससे कि साधकों के मन में आगे परमात्मा की तरफ बढ़ने का उत्साह साधना करें इंद्री निग्रह करें मनो निग्रह करें अपने मन को शांत करें परमात्मा को प्राप्त करने की मन में प्रबल इच्छा जिज्ञासा उत्पन्न हो प्रीत उत्पन्न हो परमात्मा हो अपने हृदय में परमात्मा को छोजे ही, ये शास्त्र प्रकार का बार बार प्रयास भी करते रहते हैं इसलिए इन सब प्रसंगों में भी दिखाते हैं अगर तुम्हें तो आनंद है तो भगवान में पर्रम परमात्मा में भगवान राम में हो इसलिए उनको अपने हृदय में छोड़ना चाहिए भगवान को हृदय हृदय रूपी अयोध्या में भगवान प्रगट हो आमे दर्शन दे तब परमानंद की प्राप्ति हो अब आगे लेके अब भगवान श्री राम जी गुरु अभी सब नगर में हुए भगवान धीरे धीरे करके वो भगवान आगे बढ़ राजमहल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं लंका पति पति ही सन्ल लीला राम बंत शुभ शीला मदादि सब पानर बीरा हरे मनोहर मनोज शरीरा भरत सलेष दिलव्रत नेमा सादर सब भर सही प्रेमा की नगर वाषण पैरित सकल प्रभु सरा प्रभुपद प्रीति रघुपति सब सखा भुलाएपद लादो सकल सिखाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे की कृपा तनुरण मारे ये सब सखा सुनऊ मेरे भे समर सात तो बेरे ममर तलाद जन्म ही नारे हर सब ते मुही अभी पियारे ब बचन मदन सब सब भये निमेश सुखने कौशल्या के चरण पुन दिन ना नाय माप स सदी ने हरसेमा प्रिय मगुनाथ सुमन बृष्टि नसंकुलावन चले सुगत और कटीश तो मन सुधरी है और नन्नी है जामंत है अंगद है हनुमदा ये सर बानर गीरा हनुमान अलच्यारी और भी लोग के साथ में है ये शुभ सीधा ये सब बहतरीन श्री गांध हो करके शुभ धार करके ये सब इकट्ठे है हैं ये सर बानर वीर है इन सबके साथ लेकिन क्या धरे मोहर मन, मनुष्य शरीरा लेकिन उन सब लोगों ने मानवीय शरीर सदैव धारण कर रखा है बार नहीं ये बात इसलिए कहते हैं कि ये भी ध्यान रखो तथा चलती से चलती है आप ये भी ध्यान रखो कि जितने भी बार भालु हैं ये सब देवता सब देव लोग के देवता जितने हैं उन्हीं तो ने, ने सब बादर भालुओं के शरीर धारण किए थे तो देवता लोग जैसे बानर भालुओं के सही धारण कर सकते हैं ऐसे वो मनुष्य का शरीर भी धारण कर सकते हैं तो उन्होंने ये है इस समय मानवाकार शरीर सबने धारण की है बान शरीर की जरूरत यहां नहीं है शरीर की जरूरत भालुओं के शरीर की जरूरत थी रावण को रावण ने कहा था कि हम मनुष्य बानरों को छोड़ करके और किसी से न मरे तो मनुष्य बानरों को मारना था मानवी तो बानवी शरीर धारण करके भगवान राम और बानवों का शरीर धारण करके इस समस्त देवता वहाँ कौन से जनता तो में रावण को मारा अब रावण मर गया था हम समाप्त हो गया अब ये सब लोग देवता लोग भी भगवान के साथ में है ये भगवान श्री राम है उनके साथ देव सब है महेश ब्रह्मा दुष्ट महेश इंद्रादी देवता ये सब जितने सूर्य वरुण ये सब देवता भगवान के साथ में वही अगोले हो गान रूप नहीं धारण किए अब एक रूप धारण नहीं किए अब यहां नगर में आ गए हैं अयोध्या में आ गए हैं तो अयोध्या में जब आए तो इन सबने देखा करे यहाँ के अयोध्या वासी तो सब बिल्कुल ही बड़े बड़े से सब सुंदर है स्त्री पुरुष तो सब कितने सुंदर स्वरूप मिले हैं अयोध्या के वर्णन जहां है वहां पहले वहां ये अयोध्यावासी सब सुंदर कोई स्वरूप नहीं है, नहीं है। कोई रोगी नहीं है ना? कोई मन नहीं है कोई दरिद्र नहीं है का इस प्रकार के अयोध्यावासी है तो ऐसे लोगों को तो जब इन्होंने देखा तो नगर के बाहर ही इन्होंने डिमांग से करते ही इन सबने जो तो अपने मानवा का रूप धारण कर जब देखा इनको डुफानर रूप में नगर के बाहर भी देखा वहां तो तो से जब उतरे यान से तबेश मानवा का रूप उतरे अब कहीं कहीं कथा नाना प्रकार की है कहीं कहीं तो इस प्रकार की भी कथा कि जब ये वायुयान उतरा तो वायुयान पर भगवान बैठे रहे ये सब बांदर लोग भी उसी समय वायुयान में ही बैठे बैठे, बैठे मानवा का रूप धारण कर लिए और जब भरत जी वहां पर आए, तो भरत जी वायुयान के ऊपर चढ़े और चढ़ के जहां भगवान बैठे तो वहीं उनको मिले वहीं उनको प्रणाम किया और वहां से फिर उनको ले आये अब देखो किसी के मन में इस प्रकार का भाव आया कि देखो भगवान का स्वागत ऐसे करना चाहिए भरत को तो उसी प्रकार ने वहां से वर्णन किया है लेकिन तुलसी राज भगवान श्री जी ने स्वयं जहाज उतार दिया स्वयं से उतर पड़े उतर करके आगे बढ़े और जहां ये सारा समाज आ रहा था वहां उनके तो आगे बढ़ करके गुरुजनों से सबसे पहले भगवान राम मिलते हैं और भरत से बाद में मिलते हैं इसलिए अन्य स्थानों में जहां ये, ये सब मानते हैं बानवों ने अब मानव रूप धारण त्याग दिया है और सब जैसे भगवान मानवाकार रूप धारण किए हुए हैं सीता जी मानव रूप धारण किए हुए हैं लक्ष्मण जी धारण किए हुए हैं जब परमात्मा ही मानव रूप धारण किया हुआ तो सब देवता क्या करें उन्होंने ही भगवान के साथ वही मानव रूप सा नारण कर लिया है वैसे सुंदर सुंदर शरीर देवताओं के बन देवताओं दे ने जब कहा एक ल पाल मानवों का रूप भयंकर रूप रिश्त का रूप डरावने रूप ये सब के सब समाप्त हो गए अब बड़े सौम्य रूप सब देव रूप हैंगे सर और बड़े सुंदर शरीर हैं के मानव शरीर है और बड़ी सुंदरता के साथ में मनुष्य शरीर धारण के हुए भगवान राम के साथ में सब आ रहे हैं तो कहते हैं घरे मनोहर अब देखो मनुष्य शरीर ये सब मनुष्य शरीर धारण किए ही हैं लेकिन तो मनुष्य शरीरों में भी सुन्दर रूप है सबके देवताओं में तो सब सुन्दर सुन्दर रूप धारण किए हुए ये अयोध्या में भगवान श्री राम जी के साथ नगर के भीतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं राजमहल की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं तो अब उनको भी देख लो सबको देखा भगवान राम को कैसे है वशिष्ठ आदि कैसे है भरत कैसे है माताएं कैसी है उनका सबका सम्मान करो देखो और इसी प्रकार से देखो कि भगवान सारे के सारे देव ब्रह्म इस मानवा का रूप धारण किए हुए जा रहे हैं अब ये सब लोग क्या करते हैं ये सब चले जा रहे हैं सही धारण किए तो उनकी मन की बात भी कृषि दाशी कहते हैं उनके हृदय विचार क्या चल रहा है कि भरत सने ये शील प्रतिनेमा सागर सब पर नहीं अति प्रेमा अब देखो इन सबको ये लगता है सबके मन में कि भगवान के पति हमारी बड़ा प्रेम है हम भगवान के सेवक हैं हम भगवान के भक्त हैं ये सभी देवताओं सब को सबको यही लगता है लेकिन जब उन्होंने भरत को देखा तब कहने अरे भरत जी के सामने तो हमारा प्रेम प्रेम भक्ति की सेवा कुछ है। देखो भरत का कैसा प्रेम है भरत का कैसा प्रेम है कैसा सी है कैसा व्रत है कैसा नियम है अब देखो यहाँ पर राजभवन में जहाँ राज्य प्राप्त है वहाँ पर भी सब राज्य शुभ त्याग करके घूम में वहाँ बदंदी ग्राम में इनका वास करना जटाएं धारण करना इस प्रकार से जैसे भगवान राम जटाएं धारण किए हैं ऐसे भरत जी भी धारण किए हैं ऐसे इनका शरीर भी कष्ट हो रहा है ये जो है बहुत ही पौष्टि सुंदर नाना प्रकार के व्यंजन भोजन नहीं कर रहे हैं ये सब मालूम होता है इनके शरीर से तो शरीर व्रत करके इन्होंने शरीर को कैसा सुखाया है तो सबकी बड़ी सराहना करते हैं इन सब देवता लोग क्या भरत का देखो कैसा सुंदर प्रेम है सादर सब वर्ण अति प्रेम, बड़े प्रेम के साथ बड़े आदर के साथ में वर्णन करते हैं। वो आपस में एक दूसरे से बताते हैं क्या कि देखो भरत जी को तो पहली बार देखा कैसा इनका देखो परिचय कैसा प्रेम के लिए इसीलिए भगवान राम इनकी बड़ी बार बार सराहना किया करते थे वो पहले ये देवता लो बाल लोग नहीं समझ पाते थे कि भरत जी के इतने भगवान राम के तो इतनी महिमा प्रारंभ करते हैं जब आप